आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं कि विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी बात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ अमित जी है जो सूरज से बिलोंग करते हैं आइए उनसे बात करते हैं उनके बारे में जानते हैं तो आप सभी की तरफ से अमित जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी अमित जी बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं। बताए मेरा नाम अमित जाजू है मैं सूरत में रहता हूं आ, मैं एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी आ, हम लोग बाई मारवाड़ी हैं और हमारा यहाँ पे सूरत में टेक्सटाइल का बिजनेस है पिछले दस पंद्रह पंद्रह साल से मैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व हू मैं शादीशुदा शुदा हूं मेरी वाइफ है एक सन है और हमारी यहाँ फैमिली जो जॉइंट फैमिली हम लोग करीब बीस बाईस जन हम सब साथ में रहते हैं यहाँ पे Uh, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं और बिजनेस uh, भी हमारा जो टेक्सटाइल है उसमें भी कमर्शियल एस्पेक्ट कॉमर्शियल जी अमित जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में और आइए आगे बढ़ते हैं सूरत में आप कितने समय से हैं तो बहुत समय से आप सूरत में रह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि सूरत कुछ के कुछ टूरिज्म प्लेसेस के बारे में बताइए सूरत मैं 20 साल से हूं पर तो वैसे सूरत में कोई बहुत टूरिज्म के लिए ऐसे तो कुछ खास है नहीं है अभी है। इन दिनों इन दिनों थोड़ा हुआ है बट ओवरऑल ये बिजनेस सिटी है यहाँ पे बिजनेस का ही एटमोस्फियर ज्यादा है।, है तो घूमने फिरने के हिसाब से जगह कोई ऐसे टूरिज्म प्लेसेस नहीं है यहाँ पे सूरत में नजदीक में जरूर है यहाँ से करीब घंटा जी, जी, तो सभी बिज की बातें हो सकती है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और सुना है आपने अभी मैराथन में फर्स्ट आए हैं तो किस तरह का मैराथन हुआ था और आपका क्या सहभागी उसमें रहा और किस तरह से आप उसमें विन किया मैराथन फर्स्ट नहीं आया हूँ मैराथन में कोई फर्स्ट ऐसे नहीं आता है मैं आपको बताता हूं कि भाई मैराथन रनिंग मैंने चार साल पहले शुरू करी थी जी और जब शुरू करी थी तब तो कोई मैं रन नहीं कर पाता था ज्यादा तो जब शुरू करी मैंने उसके बाद मैराथन दो तीन प्रकार के होते हैं एक तो हाफ मैराथन होता है जो कि 21 किलोमीटर का होता है जी। एक फुल मैराथन होता है वो 42 किलोमीटर का होता है और 42 किलोमीटर के ऊपर के जितने भी किलोमीटर की रनिंग होती है कोई 50 की होती है कोई 70 की होती है कोई 90 किलोमीटर की होती है उन सबको अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं इसमें कोई प्राइज या ऐसा कोई हम अमेच्योर रनर है मतलब हम कोई एथलीट नहीं है या हमारा प्रोफेशन रनिंग नहीं है तो हम कोई ऐसे यहाँ पे प्राइस विनिंग के लिए या प्राइस नहीं लेते हैं नहीं मिलते मिलती है हमको जी। पर रनिंग एक हम इसके लिए करते हैं कि एक तो फिट फिटनेस रहे हमारी हाँ। और एक रनिंग से आप हैप्पी फीलिंग आती है और आपका जो बाकी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है आपका बिजनेस आपकी पर्सनल लाइफ वो भी काफी रनिंग से हेल्पफुल आप हेल्प मिलती है रनिंग से आपको उसमें तो मैं अभी को तो रनिंग जो मैं अभी अचीव किया हूँ वो है मैं लास्ट ईयर 90 किलोमीटर का एक मैराथन होता है साउथ अफ्रीका में हु. और डरबन सिटी है वहां पे खत्म होता है शुरू पीटर मैरिज में होता है वो एक डर से नजदीक में एक शहर है तो एक शहर से दूसरे शहर 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो मैंने रन किया था क्या बात है और उसको मतलब उनका डेडलाइन होता है कि उसको आपको 12 घंटे में फिनिश करना होता है तो उसको मैंने 11 घंटे 33 मिनट में पूरा कर दिया था अच्छा अच्छा तो वो एक बड़ा अचीवमेंट था बाकी तो ऐसे 42 टू किलोमीटर की फुल मैरा तो मैं ऐसे अभी तक करीब दस दौड़ चुका हूं पिछले चार साल में अच्छा हाँ और रूटीन में ऐसे खाली मैराथन की बात नहीं है रूटीन में भी हम लोग रनिंग करते हैं डेली मॉर्निंग में उठ के छह बजे उठ के फिर एक डेढ़ घंटा रन करते हैं अंडे को लंबा रन करते हैं दो ढाई घंटा इस तरीके से उसको तो भी लाइफस्टाइल से ही जोड़ दिया है ऐसा है। अमित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैराथन के बारे में उसका डेफिनेशन बताया और किस तरह से आपने इसको अचीव किया वो भी बताया तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो आ, दूसरे हमारे जो श्रोता इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं कई बार होता है कि सवेरे उठ के रनिंग का सब लोग सोचते हैं लेकिन बहुत कम लोग इस तरह से कर पाते हैं तो इसके लिए आप अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिए कि ये आदत आपने कैसे डाली एक्चुअली मैं पहले तो चार साल पहले मैं भी ऐसा ही था मैं कुछ तो रनिंग नहीं करता था सुबह लेट उठता था बट मैंने एक आ, कोर्स किया था एक आ, मेरे सर हैं दीपक ढावलिया करके मुंबई में हैं वो हमारे कोच हैं अच्छा तो उन्होंने कहा था हमने की लाइफ में अगर सक्सेस आपको होना है तो आपको सवेरे जल्दी उठ के कोई भी एक फील्ड में कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है कोई भी फिटनेस पे आपको एक डेढ़ घंटा सुबह आपको फोकस करना चाहिए तो मैंने मैं सोचा था कि भी चलो कुछ न कुछ खेलेंगे तो मैं स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया मैं टेबल टेनिस खेलता था मेरे आप कॉम्प्लेक्स में क्लब में तो टेबल टेनिस में जो मेरे कोच थे वो मेरे को कम्पल्सरी बोलते थे कि भी खेलने के पहले तुम पंद्रह बीस मिनट रनिंग करके आओ तो मैं पंद्रह 20 मिनट रनिंग करके फिर उनकी बात सुनता था तो रनिंग करके फिर खेलने जाता था तो धीरे धीरे मैंने फील किया कि रनिंग से मेरे को अच्छा लगने लगा हु. तो फिर मैंने मन में नक्की किया कि चलो इतना रन करते हैं तो रोड पे रनिंग करेंगे पहले मैं ट्रेडमिल पे रन करता था तो अचानक पता नहीं मैं ऑफिस में बैठा था मेरे दिमाग में आया कि चलो चेक करते हैं सूरत में कोई रनिंग ग्रुप है क्या तो मैंने देखा फेसबुक पे तो सूरती रनर्स करके एक रनिंग ग्रुप था तो उसमें जो हमारे मेंटर थे जिन्होंने ग्रुप शुरू किया था डॉक्टर प्रणव देसाई तो उनको मैंने मैसेज किया कि भाई मैं रनिंग करना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरे को बुलाया और बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई रनिंग की फिर धीरे धीरे मेरे और अच्छा लगने लगा फिर मैंने पहला हाफ मैराथन दौड़ा फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरीके से मैं धीरे धीरे धीरे धीरे रन करते गया तो ये रनिंग रनिंग ऐसा है कि आप आ, आपको शुरू कर देना है बस आप थोड़ा शुरू करने से धीरे धीरे आपकी डेली बेसिस में आप इसको आप हैबिट बना लोगे तो आप इजीली एक छह महीने में अच्छे से रन कर सकोगे और ये अपने आप में एक मेडिटेशन है रनिंग करने से आप थकते नहीं हो जो भी रनिंग करना चाहता है तो वो ये है कि मैं सोचता होगा कि यार नहीं मैं थक जाऊंगा तो आप रनिंग करने से थकते नहीं हो उल्टा ज्यादा एनर्जी आपको मिलती है आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है आप चीजों पर जल्दी से अच्छे से फोकस कर पाते हो और फिटनेस तो आपकी अच्छी हो जाती है रनिंग से उससे कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली ये एक, एक एक्टिविटी से मेरे को लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत हेल्प हुई है पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ तो जब ये मुझे एहसास हुआ कि नहीं ये बहुत हेल्प कर रही है तो फिर मैंने इसको एकदम पकड़ लिया कि भी नहीं, कुछ भी हो जाए रन तो करना ही है अमित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप पहले आप भी चार साल पहले आप भी कॉमन मैन की तरह बिल्कुल रन नहीं करते थे और लेट उठते थे लेकिन जब से आपको पता चला और एक बार आपने ट्राई किया इन चीजों को और जिस तरह से आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया तो आप अपने आप में ये आदत बना के रखा है और आज भी आप आधा पौना घंटा रेगुलर रन करते हैं और संडे जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन दो ढाई घंटे आप रन करते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं आशा करता हूं कि हमारे जो इस वक्त विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी श्रोताओं को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप भी इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज़ वाला जो एक्टिविटी है वो अपने लिए ज़रूर रखें आधा पौना घंटा रोज़ अपने लिए समय दें और इससे काफ़ी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलता है और आपका हेल्दी वेल्दी रहना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है। जी। तो अमित जी बहुत-बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ही आप आपको जाना होता है मैं चाहूंगा कि आप अगर गीत वगैरह कुछ सुनते हैं संगीत आप सुनते हैं तो किस टाइप का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा बताइए मुझे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग जो हम सुनते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आ, कौन सा गीत जो बहुत पसंद है आपको uh, गीत तो सभी अच्छे लगते हैं मुझे ये जो, ये जो जो दंगल मूवी का सॉन्ग नया आया था हानिकारक हा। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल कभी कहीं ना कहीं वो मूवी भी मेरे मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि कैसे डिसिप्लिन से रहते हो तो कैसे आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वो लाइफ आगे जाके अमित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है अपने लाइफ में और जो चीजें हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील करता है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं अमित जी से आप सुन रहे हैं रेडोमॉर्ड वन नाइनटी सुनते रहो मुस्कराते रहो आज हम दो किलोमीटर ज्यादा भागेंगे करिये, कुछ करिए कुछ करिए नज नस, नस मेरी खो दे कुछ करिए बस बस बड़ा हम कुछ करिए ओ कोई तो चल ज़िद फड़िए तू या मरिए हर कोई तो चल ज़िद फड़िए, तू या मरिए पतंगों में, भीड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती में, गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओ तपता बोगीटों तो में दंगा सब आज बिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होती चल के बोली तस है ना मस गी जिद है तो सिद्धी किसनायू ही पिसनायू ही पिसनायू ही बस खरी है कोई तो चल जिद फड़िए दू बे तरिए या तरिए हर कोई तो चल जिद फड़िए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 और किस तरह से उन्होंने चार साल पहले रनिंग शुरू किया और आज कई मैराथन में उन्होंने दौड़ किया है और वर्तमान में उन्होंने एक अचीवमेंट किया है जो 90 किलोमीटर्स रनिंग मैराथन उन्होंने पार किया जिसके वजह से उन्हें सम्मान मिला तो आइए ऐसी कई बातें होती हैं कि मैराथन में हम लोग किसी न किसी थीम के लिए भी कभी कभी दौड़ते हैं तो अमित जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि आपने बहुत सारे मैराथन में भाग लिया तो अलग अलग मैराथन की एक अपनी थीम होती है कोई सोशल एक्टिविटीज़ के लिए दौड़ते हैं कोई पढ़ एजुकेशन के लिए दौड़ते हैं तो आपको कौन सा एक थीम जो बहुत पसंद आया उसके बारे में बताइए रनिंग ये मैराथन में सूरत में हमारा लास्ट तीन साल पहले दो साल से आ, सूरत नाइट मैराथन ऑर्गेनाइज होता था सूरत नाइट मैराथन का पर्पज ये था कि जो सूरत में पूरे सूरत में जगह जगह पे ट्रैफिक स्टैंड पे जो उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं उसकी पर्पज के लिए उसके चैरिटी के लिए ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया था तो उसमें मैं दौड़ा हूं दो तीन साल दौड़ा हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक, रनिंग से कैसे एक शहर की बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व की गई थी जी। और, और मुंबई मैराथन जो हम लोग सबसे बड़ा इंडिया का मैराथन होता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन उसमें भी मतलब इतनी बड़ी मैराथन नहीं है तो इसमें भी करोड़ों रुपए की चैरिटी चैरिटी होती है और वो सारी चैरिटी जो है की अलग अलग रूट से एजुकेशन में मेडिकल में उसका यूटिलिटी होती है और सारी बहुत ही अच्छी जो बड़ी बड़ी एनजीओज है वो जुड़ी हुई है मैराथन से तो वो भी बहुत अच्छा लगता है कि हम जो जो रनिंग कर रहे हैं तो हमारे यहाँ जो आ, हम जो उसमें एक्सपेंस करते हैं वो राइट वे में यूज होता है जी हमित जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैराथन के जो थीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल हेल्प के लिए काम किया जाता है जैसे आपने कहा कि सूरत नाइट्स जो मैराथन आपने किया था उसमें काफ़ी अच्छी बातें जो कैमरास वगैरह या नाइट में जो भी चीज़ें होती थी सूरत में उन चीज़ों के प्रति जागरूक रहने के लिए सारी चीज़ें की गई थी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था उसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने के लिए भी ये काम आया है तो इस तरह से बॉम्बे की भी बात आपने बताई बहुत अच्छी बात आपने बताया इन फ्यूचर आपको अगर मैराथन फिर से होता है तो किस तरह का सूरत में मैराथन का जो थीम रहेगा वो कौन सा रहेगा अभी जैसे हम लोग यहाँ पे खुद हमारा जो रनिंग ग्रुप है हमरे और ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे सूरत में नहीं। नहीं। नहीं। तो हम लोग हम लोग जो स्वच्छ भारत जो अभी जो अभियान चल रहा है उस उस थीम को हम रख के हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और आगे भी करते रहेंगे कि मैराथन जो 21 किलोमीटर का पूरा रन होता है उसमें काफी वाटर स्टेशंस होते हैं जगह जगह पे लोग कचरा फेंक देते हैं तो हमारा थीम ये है कि मैराथन होता है और मैराथन खत्म होते ही आधे घंटे में जिस रोड पे मैराथन हुआ है वहां पे एक सिंगल कचरा भी हम रखते नहीं है अच्छा <laughs> की करते और सच्चे टीम को हम मैराथन ऑर्गेनाइज करें करते करते हैं रहेंगे आगे <laughs> जी जी अमित जैसे कि आप देश विदेश में बहुत जगह जाना हुआ है आपका बिजनेस के सिलसिले में तो मैं चाहूंगा कि पूरे देश विदेश में से कौन सी एक जगह जो बहुत अच्छी आपको लगती हो उसके बारे में बताया और क्यूँ अच्छी लगती आ, देश विदेश में मैं काफी जगह पे गया हूँ मुझे आ, सबसे अच्छी जगह अभी जो लेटेस्ट में मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने गया था फैमिली के साथ तो घूमने गया था तो उसका जो एक शहर है मेलबर्न वो मुझे बहुत ही शहर प्यारा लगा पे बहुत ही छोटा सा शहर है बहुत बड़ा शहर नहीं है नहीं। बहुत लाइवली और बहुत ही ग्रीनरी हर जगह पे हर जगह पे पार्क्स रनिंग का मुझे बहुत शौक है तो रनिंग के लिए पार्क भी काफी अच्छे है वहां पे और पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज रनिंग रनिंग की अलग जगह साइकिल वो वो तो जी अमित जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और हमारे युवा साथी आपको सुन रहे हैं और राजस्थान गुजरात के काफी लोग जो है अभी रेडियो सेट से आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग नेट के जरिए भी सुन रहे हैं पूरे विश्व में तो उन सभी के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मैसेज uh, में मैं ये uh, सोचता हूं जो कि मैं मेरी लाइफ में अभी जो लास्ट चार पांच साल में बदलाव देख रहा हूं तो मेरा यही है कि हम जो चीज सोच लेते हैं तो हमको ऐसा होना चाहिए कि फिटनेस अगर आप फिटनेस में वर्क करते हो आपकी फिटनेस अगर अच्छी है तो अल्टीमेटली वो आपकी पर्सनल लाइफ जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ जो आपका बिजनेस या कोई भी आप सर्विस करते हो तो वहां पर अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाएगा पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशन भी काफी अच्छे हो जाएंगे ऐसा नहीं है कि हम खाली फिटनेस पे काम कर रहे हैं तो हमारे लिए हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है बाकी हम अगर फिट है तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है हम फिट हैं तो हमको हैप्पी फीलिंग आती हैप्पी फीलिंग से हम हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अच्छी होती है है तो मेरा ये एक मैसेज कि हर इंसान को फिट होना चाहिए <laughs> जी अमित जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया हर इंसान को फिट होना चाहिए और जितना आप फिट रहते हैं उतना खुश फील करते हैं और खुशी से जो भी कार्य आप करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है एकट भी होता है और एक खुशी प्रदान करता है दूसरों को भी जब हम लोग मुस्कुराते हुए खुशी से काम करते हैं तो और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको अपने लाइफ में बहुत सारे लोग हमें देते रहते हैं अभी भी हैं और चार पांच साल से है मिस्टर दीपक धाबलिया जो मुंबई में रहते हैं उन्होंने काफी मुझे लाइफ में हेल्प किया है और मेरे एक अंकल हैं जी जाजू वो भी उन्होंने भी मेरी उनकी लाइफ में मुझे हर स्टेप पे बचपन से लेके अभी तक काफी हेल्प किया है और काफी नॉलेज दिया है और काफी प्रभावित किया है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपके जो चाचा जी हैं और कोच जो है जिनका आपने दीपक नाम बताया तो उन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उनकी जो बातें हैं वो आपके काम आई हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा अमित जी आपसे बात करके बहुत सारी बातें आपने बताया प्रैक्टिकल नॉलेज में जिन जिन चीज़ों को आपने अचीव किया है उसको बताया आपने और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स को भी काफ़ी पसंद आया आपकी बातें तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू थैंक यू